श्रीघर्घ संहिता माधुर्य खंड नवा अध्याय पूर्व काल में एकादशी का व्रत करके मनोवांछित फल पाने वाले पुण्यात्माओं का परिचय तथा यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिकाओं को एकादशी व्रत के प्रभाव से श्री कृष्ण सान्निध्य की प्राप्ति गोपियाँ बोली संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत सुंदरें बृज्भानुनंद तुम अपनी वाणी से बृहस्पति मुनि की वाणी का अनुकरण करती हो राधे यह एकादशी व्रत पहले किसने किया था यह हमें विशेष रूप से बताओ क्योंकि तुम साथ साथ ज्ञान की निधि हो श्री राधा ने कहा गोपियों सबसे पहले देवताओं ने अपने छीने गए राज्य की प्राप्ति तथा दैत्यों के विनाश के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था राजा वैशंतन ने पूर्व काल में यमलोकगत पिता के उद्धार के लिए एकादशी व्रत किया था लुम्पक नाम के एक राजा को उसके पाप के कारण कुटुंबी जनों ने अकस्मात त्याग दिया था लुम्पक ने भी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया भद्रावती नगरी में पुत्रहीन राजा केतुमान ने संतों के कहने से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई एक ब्राह्मणी को देव पत्नियों ने एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया जिससे उस मानवीय ने धन धान्य तथा स्वर्ग का सुख प्राप्त किया पुष्पदंती और माल्यवान दोनों इंद्र के साप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे उन दोनों ने एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य प्रभाव से उन्हें पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हो गई पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बांधने तथा रावण का वध करने के लिए एकादशी का व्रत किया था प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर देवताओं ने सबके कल्याण के लिए एकादशी का व्रत किया था पिता की आज्ञा से मेधावी ने एकादशी का व्रत किया जिससे वे अप्सरा के साथ संपर्क के दोष से मुक्त हो निर्मल तेज से संपन्न हो गए ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ ही शापवश राक्षस हो गया था किंतु एकादशी व्रत के अनुष्ठान से उसने पुनः गंधर्वत्व प्राप्त कर लिया एकादशी के व्रत से ही राजा मानधाता सगर ककुश और महामति मुचकुंद पुण्यलोक को प्राप्त हुए धुंधुमार आदि अन्य बहुत से राजाओं ने भी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही सदगति प्राप्त की तथा भगवान शंकर ब्रह्म कपास से मुक्त हुए कुटुंबीजनों से परित्यक्त महादृष्ट वैश्यपुत्र धृष्ट बुद्धि एकादशी व्रत करके ही वैकुंठ लोक में गया था राजा रुक्मांध ने भी एकादशी का व्रत किया था और उसके प्रभाव से भूमंडल का राज्य भोग कर वे प्रवासियों सहित वैकुंठ लोक में पथारे थे राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया था जिससे कहीं भी प्रतिहत न होने वाला ब्रह्मसाप उन्हें छू न सका हेम नामक यक्ष कुबेर के शाप से कोठी हो गया था किंतु एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके वह पुनः चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया राजा महिजीत ने भी एकादशी का व्रत किया था जिसके प्रभाव से सुंदर पुत्र प्राप्त कर वे स्वयं भी वैकुंठगामी हुए राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत किया था जिससे पृथ्वी का राज्य भोग कर वे अंत में पूर्वासियों स्थित वैकुंठ धाम को गए पूर्वकाल के सतयुग में राजा मुचकुंद का दामांध शोभन भारतवर्ष में एकादशी का उपवास करके उसके पुण्य प्रभाव से देवताओं के साथ मंदराचल पर चला गया वह आज भी वहां अपनी रानी चंद्रभागा के साथ कुबेर की भांति राज्य सुख भोगता है गोपियों एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो उसकी समानता करने वाली दूसरी कोई तिथि नहीं है श्री नारद जी कहते हैं राजन श्री राधा के मुख से इस प्रकार एकादशी की महिमा सुनकर यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिकाओं ने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से विधिपूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया एकादशी व्रत से संसन्न हुए साक्षात भगवान श्रीहरि ने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की रात में उन सबके साथ राज किया इस प्रकार श्री गर्ग सीता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में यज्ञसीख्यान के, के प्रसंग में एकादशी का महात्म्य नामक नौवां अध्याय पूरा हुआ